संख्या चार के बाद चौथा दोहा उसके बाद तबेश नगर की जे सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा करल सुधारी करी मिताई गोपद सिंधु बनल शीतलाई गरुण सुनेरुरी समुताई राम कृपा कर चित जा अति लग रूप अनुमाना रूप धरऊ हनुमाना पैठानगर सुमिर भगवान पैठा मंदिर प्रतिकोदा देखे जाता यज्ञ देखे जाता यगनित जोदा जो गयउ दसानन मंदिर माही अति विचेत्र कहे जात सुनाही शैन किए देखा कपितेह कपिते मंदिर मौन दीख वै दे भवन एक दीख सुहावा हरि मंदिर भिन्न बनावा, ुध्रह शोभा वरि न जाए नव तुसी का बृंदकहाँ बेकिरस कपिराये की सब संतन आप स्मरण करें कि यह समुद्र के पार लंका वहाँ पर हनुमान जी पर्वत शिखर पर चढ़ करके उन्होंने लंका को देखा लंका नगरी सब दिखाई दी वहां का सड़कें रहने वाले जिस प्रकार का वहां का वातावरण सब देखा उसकी सुरक्षा देखी सुरक्षा करने वाले सैनिकों को देखा हनुमान ने सब नगरी को देख करके निश्चय किया कि संध्या काल अंधेरा जब हो जाए तब नगर में प्रवेश करना चाहिए ऐसा निश्चय करके जब उसमें प्रवेश करने के लिए द्वार से होकर के जब जाने लगे तो वहां लंकनी और उसने हनुमान जी को देख लिया हालांकि हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बनाया था लेकिन उसने देख लिया और उसने रोका भी तो हनुमान जी को जब उसने फिर तो हनुमान जी तो उसको बचा करके चुपचाप निकल जाना चाहते थे, तो उसकी उपेक्षा कर रहे थे एक प्रकार से बिना पूछे जा रहे थे और उसने फिर हनुमान जी को फिर डाटा अपमानित सब किया उसको अच्छा तो, तो मैसेज चला जा रहा बिना मेरे पूछे हुए हनुमान जी को जब उसने कुछ कहा सुना तो हनुमान जी ने उसको जब वो घूसा मारा जिससे कि वो जमीन में गिर पड़ी और उसे खून उनाने लगा परेशान हो गई वो फिर उठ करके खड़ी हुई तब उसे याद भी आ गया कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि, कि देखो जब कोई बानर उनको घुसा मारेगा और तुम्हारे हाल बेहाल हो जाएंगे तब तुम समय लेना कि अब निशाचरों का अंत आ गया तो जब वो ब्रह्मा जी की बात उसे याद आ गई तो वो समझ गए अरे ये हनुमान जी क्या ये तो जो है भगवान के टूटे हैं भगवान राम ने अवतार ले लिया और वो अब ब्राह्मण को मारे ही देंगे निसाचरों का पध कर देंगे वो सब जो ब्रह्मा जी ने कहा वो सब देवतार दिखाई देता है तो हनुमान जी की फिर वो वंदना करने लगी और वंदना करने में ही फिर उसने अपनी सब कथा ये सुनाई की कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने हमको क्या क्या बताया था और उसी के साथ साथ उसने ये भी अनुभव किया कि देखो अब हमें जो है भगवान के दूत एक संत के दर्शन हुए भगवान के भक्त के दर्शन हुए भगवान के सेवक के दर्शन हुए ये कोई साधारण बात नहीं है तो अब यहाँ पर जो वो सत्संग जो वो हो तीन प्रकार का कहा गया है दर्श, परस और समागम ये तीन प्रकार के सत्संग हैं दर्शन शब्द के दर्शन हैं, तो उससे भी दर्शन होकर के भी एक प्रकार से सत्संग ही है हनुमान जी को तो उसने केवल दर्शन किए लेकिन हनुमान जी ने घुसा मारा तो स्पर्श भी हो गया लेकिन समागम नहीं है वैसे जैसे देखते हैं, अगस्त ऋषि आदि हैं, जैसे बाल्मीक हैं, भरद्वाज ऋषि हैं, वहाँ भगवान जाते हैं तो उनका समागम भी होता है संत समागम के माने क्या है संत और उनके जो है उपदेश भी सुने हा? तो उनसे जब बातचीत हुई उपदेश सुने प्रश्नोत्तर हुआ तो ये समागम कहलाता है तो ये तीनों प्रकार के जो है ये है सत्संग है तीनों प्रकार के कभी ये दिन कोई भी सत्संग हो व्यक्ति को हो सुख देने वाला है ये बात प्रसिद्ध दौरे में भी आती है जगह जगह रामचरित मानस में सत्संग की महिमा कही गई है यहाँ पर भी ये दोहा सत्संग के संबंध में है तो कि ताप स्वर्ग अपवर्ग अपर एक राजू जब वो उसको तो लो के सत्संग का सुख कितना भारी है तो कहते हैं दुनिया में और कहीं लोक पर लोक में आपको इतना सुख प्राप्त नहीं दिखाई देगा जितना की सत्संग का सुख और सत्संग की क्या क्या महिमाएं हैं वो जगह जगह उल्लेख करके बताया कहा कि देखो ये सत्संग तो ऐसा है कि तत्काल व्यक्ति को विश्राम और शांति देने वाला है तत्काल और जितने साधन हैं वो तो ऐसे हैं कि जब साधन करोगे जो कालांतर करो तो में उनका परिपाक होगा तब उनका फल मिलेगा एक बार ऐसी करके एक घटना ऐसी घटी की वशिष्ठ जी और विश्वामित्री जी जो आप जानते हो ये तो व्यक्ति जो है प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक पुरुष थे जैसे प्रतिद्वंदी विश्वामित्रे बड़ी तपस्या की तो वो तपस्या के रूप में उन्होंने तप बल पर छत्री से ब्राह्मत्व को प्राप्त हो गए ब्रह्मष्ठ हो गए तो उन्होंने सोचा तप बल में बहुत बने और वशिष्ट जी जैसे वे भक्त पर सत्संग में ज्यादा रुचि रखते थे उनकी तपस्या आ करके वो ऐसी नहीं थी जैसी की स्वामित्र की लेकिन वो अपने सत्संग में स्वाध्याय में प्रवचन में ये सब बातों में वो लगे रहते थे एक बार दोनों में आपस में जब मिले बाद में तब तक होने लगा कि तो सत्संग की महिमा ज्यादा है जो आप सबसे में लगे रहते तो तुम्हारे सत्संग की महिमा ज्यादा है तो हमारी सबकी ज्यादा महिमा है तो कि नहीं सब बहुत बड़ी बात है तब से ही सब है तब आधार सब सी भगवानी त्याग किया गया और इधर घुस कर वशिष्ट जी की नहीं सत्संग उससे भी महान है तो बात तो भाई कैसे इसका बात का निश्चय हो तो क्या चलो किसी और ऐसे विशिष्ट महान व्यक्ति से किसी से जो है चल करके हम लोग जो इसका निर्णय करावा चल करके तो ये दोनों लोग ऐसी जी के पास पहुँचे शेषनाथ जी से कहा कि हमारे दोनों के बीच में थोड़ा विवाद हो गया है आप निर्णय कर दीजिए तो शेषनाथ जी कहने लगे अच्छा तो हम तो भाई हमारे सबके ऊपर तो बड़ा भार लगा हुआ है ब्रह्मांड का सब तो थोड़ा सा हमको तो री करो थोड़ा रिलैक्स दो तुम थोड़ा सहायता हमारी करो हम तुम्हारा निर्णय कर देंगे विक्षा मंत्री जी कहा की तुम थोड़ा सा इसको ब्रह्मांडा दे विश्वामित्र तो जी ने अपना सारा तपवल जितना जितना था सब लगा दिया लेकिन ब्रह्मांड हमसे साथी नहीं सदा तो विश्वामित्र ने कहा भाई तुम्हारा ब्रह्मांड और बहुत भारी तुम्हें हमसे नहीं, हम नहीं सकता तो वशिष्ठ जी की तरफ देखने लगे तो वशिष्ठ जी ने अपने वो जो सत्संग इत्यादि करते रहते थे उसको एक क्षण का एक लव जैसे कहते है लव सत्संग एक लव सत्संग का पल लगाया एक क्षण मात्र का जो सत्संग है उसका का, का प्रयोग हम करते हैं देखें ब्रह्मांड सत्ता कि नहीं सकता तो उन्होंने ब्रह्मांड को उठा लिया और ये जो शेषनाथ जी घर हो गए खड़े हो गए अलग और देखा जब दोनों ब्रह्मांड को दिए खड़े वशिष्ठ दिए हाथ पर दिए हुए और विश्वामित्र जी दूर खड़े और शेषनाथ जी अलग खड़े तो अब शेषनाथ जी को निर्णय नहीं करना पड़ा कि विश्वामित्र स्वयं समझ गए और चल दी तो ये कथाएं इस प्रकार की माने ये पौराणिक कथाएं हैं तो एक बात को बताने का तरीका इस प्रकार का है तो कि देखो तपस्या से भी ज्यादा सत्संग का फल है यहाँ पर भी ये लंकनी भी कहती है कि स्वर्ग का सुख अब इस पृथ्वी में क्या सुख है इससे भी ज्यादा स्वर्ग में सुख है लेकिन स्वर्ग का भी सुख कैसा सुख है की वहाँ पर भी दी ईर्षा दोष वहाँ पर है वहाँ पे लगता रहता है कि स्वर्ग तो हमें प्राप्त हो गया लेकिन इंदर से भी ज्यादा हमारा भी राजा बना बैठा हुआ है एक दर ये भी रहता है कि थोड़े दिन का ये स्वर्ग है और पूर्ण क्षीण हो जाएंगे तो फिर चल जाएंगे हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा जाना पड़ेगा वापस जब तक कहें तब तक स्वर्ग का सुख भूग ये सब बातें जो रहती है तो स्वर्ग के सुख को बहुत सुख नहीं कह सकते इसको बहुत बड़ा सुख से नहीं माना जा सकता तो फिर सुख क्या है उससे भी बड़ा कहते हैं अपवर्ग सुख है अपवर्ग सुख मुक्ति का सुख है जब जब तो मुक्त हो गया तो वो में जो प्राप्त है बड़े आनंद में हो गया हो लेकिन जो, जो मुक्ति का सुखी राशि के अनुसार भी है बिना भक्ति के नहीं रह सकता ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जाती है लेकिन मुक्ति आनंद देती रहे और मुक्ति का भाव बना रहे ये कभी हो सकता जब हो। है जब भक्ति हो स्मरण सदा रहे आत्मा का परमात्मा का कब जो हो मुक्ति भी रहेगी यदि विस्मृति हो जाए संसार की तरफ ध्यान चला जाए विश्व की तरफ ध्यान चला जाए तो मुक्ति भी गई मुक्ति का सुख भी गया तो भक्ति की आवश्यकता पड़ती है और ये भक्ति क्या है ये कहते हैं यही है सत्संग सत्संग <coughs> से ही भक्ति की प्राप्त होती है सत्संग विवेक न हो राम कृपा दिन सोई और बिना भक्त उसके विवेक के और बिना ज्ञान के अति भी नहीं इसलिए भक्ति सर्वोपरि है और वो भक्ति सत्संग जो प्राप्त होती।, होती है सऊदी की बात कभी अभी प्रारंभ कर जाएंगे न प्रकार की भक्तियों के वर्णन किया सत्संग से ही प्रारम्भ होती है भक्ति अंततः भक्ति की पूर्णता भी सत्संग से ही प्राप्त होती है इसलिए सत्संग जो सबसे महत्वपूर्ण ये है ये कहना चाहते है इसलिए मानस ने बहुत जगह सत्संग बालकांश ही शुरू कर दिया पहले पहले जब चर्चा शुरू की तब तो वहाँ सत्संग की बात शुरू की के संतों में क्या अंतर है बता दिया मैं और सत्संग को भी करने बता दिया कि जगह भलाई जल जतन जतने जो ही पाई सो जान सत्संग प्रभाव लोकों वेद न उपाऊ भेतो और दूसरा उपाय है सत्संग करते हो सत्संग से शांति है विश्राम है सब अब सत्संग से क्या क्या प्राप्त हो जाता है अब देखो आगे चल कर ये भी बताते हैं कि सत्संग में परमार्थ का चिंतन होता रहता है सत्संग के माने ये नहीं कि भाई कहीं बैठ जाए और कहीं राजनीति की बातें कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ये सत्संग हो रहा है कहीं बैठ गए एक दूसरे की निंदा स्थिति कर रहे हैं की क्या हो रहा है कि सत्संग हो रहा है ये थोड़े सत्संग है घर घर के चित्राए घर घर के धझड़ाएं घर घर करके लोगों को निंदा करें हाय हाय करें कह ये सत्संग हो रहा है ऐसे नहीं है सत्संग जहाँ भगवान की चर्चा हो शांति हो हृदय आनंद का उप हो प्रसन्नता हो ये सत्संग का रूप है ये है, वो प्राप्त जहाँ हो वो सत्संग को देखो सत्संग समस्त दुखों का विनाश करके संसारी दुख सारे नष्ट हो जाए और परमार्थ का आनंद प्राप्त प्राप्त हो शांत विश्राम प्राप्त हो सत्संग में जितने सम्मिलित हो वो सब उत्साहित हो हर्षित हो आनंदित हो तो वो सत्संग का ये अब आगे बैठे क्या कहते हैं इसलिए वो लंकनी हनुमान जी से कहने लगी कि बस अब आप जाइए नगर में अब आपको कोई रोक नहीं सकता वो कहती है कि प्रवेश नगर कीजिए सबका जाए अब जाइए आप नगर में प्रवेश कीजिए और जो भगवान के सब काम है वो आप करिए वचन जी उसी के है लंकनी के ही हैं जो अपनी सत्संग की बात कह रही थी उसी ने कह दिया आप आप जा सकते हैं नगर में आपको कोई रोकेगा नहीं और सब काम आप करेंगे वहां पर कोई आपको रोक भी नहीं पाएगा हृदय <coughs> रात कौशल राजा और बस अपने हृदय में भगवान कौशल प्र राजा जो है उनका स्मरण करते कौशल प राजा एक जगह जहां है वो जब दंडका में थे और सुरूपनखा आई तब भगवान ने उसको भेज दिया लक्ष्मण जी के पास लक्ष्मण जी कहने लगे की प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा यही शब्द वहाँ के अरे भाई भगवान राम तो समर्थ हैं जो कच करें उन्हें सब छा जो कुछ करें उनके लिए सब छा लेकिन तुम बस हमें माफ करो मैंने लक्ष्मण जी वो हो उसको भगा दिया वहाँ से भगवान की बात ये है इसलिए वही बात कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा तो ऐसे भगवान कोसलपुर राजा का स्मरण करो हृदय रात कोसलपुर राजा कोई समर्थ है समर्थ है कि माने सारी शक्तियों में विद्यमान है जिसके हृदय में वो भगवान आ गए उसको उसको बात बस कोई प्रकार के दुख नहीं कोई परेशानी नहीं कोई समस्या नहीं सारे बाधाएं व्यवधान जितने जीवन के सब नष्ट कर दिए शांति विश्राम प्राप्त हो गए हृदय रात कौशलपुर राजा अब देखो दो जीवन के रूप हैं, एक ये है कि जब जिस संसार में हम रहते हैं जगत में जहाँ हमारा व्यवहार होता है अगर परमात्मा को भूल करके और जगत को सत्य मान करके और जगत की जो परिस्थितियां हैं उनमें ममत्व तो रख करके देहाद्वित आदि में अभिमान रख करके व्यक्ति जीवन जीता है तो एक प्रकार का जीवन है जिसे भौतिक जीवन या संसारी जीवन कहते हैं दूसरे प्रकार का जीवन वो है जहां व्यक्ति अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेता है और देखता है कि परमात्मा एकमात्र सत्य है और समस्त जगत शरीर प्राण मन बुद्धि व्यवहार इत्यादि ये स्वप्न के एक दीर्घ स्वप्न के समान हैं कुछ काल तक चलते हैं और सबका अंत होना है इनमें कहीं कोई टिकने वाला कुछ भी नहीं है इस प्रकार की दो प्रकार के जीवन के रूप है साफ साफ एक दूसरे की विपरीत जैसे गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कह देते हैं या निशा सर्वभूतेशु अब उसमें दो स्थितियां हैं एक रात्रि है एक दिन है तो जैसे दिन नहीं है तो रात्रि है रात्र नहीं है तो दिन है तो एक व्यक्ति के लिए जो दिन है वो दूसरे के लिए रात है जो दूसरे के लिए दिन है वो दूसरे के लिए रात है इस प्रकार से जो है ये है एक दूसरे की विपरीत दो जीवन के रूप है या जीवन के दो पक्ष हैं जैसे एक सिक्के के दो पक्ष होते हैं ऐसे करके दो साइड से हैं एक साइड आध्यात्मिक है और दूसरी भौतिक है भौतिक जीवन में परमात्मा को जहां भूले और भौतिक जीवन जरा जीवन, जीवन, जीवन जीने लगे तो संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं है जहां व्यक्ति को शांत और विश्राम दे सके और उसको जो है कहीं सुख प्राप्त हो सके शांत प्राप्त हो सके उस स्थल में कुछ ऐसा है ही नहीं है इस प्रकार का है जैसे कि बालू जैसे हो उसके ऊपर कोई खड़ा हो बालू सरक रही हो बस इस प्रकार के क्षण क्षण हर वक्त जहाँ पर नष्ट हो रही है विकृत हो रही है परिवर्तित हो रही है वहाँ आश्रय के लिए कुछ भी नहीं इस जगत में और व्यक्ति में व्यक्ति कभी इसको पकड़ता है कभी उसको पकड़ता है कभी, पकड़ता है, कभी ये आश्रय कभी वो आश्रय ऐसे ढूंढता रहता है लेकिन हाथ में उस कुछ आता नहीं कहीं टिकता नहीं सवार भटकाओ भटकाओ रहता है और दूसरा पक्ष है वो सब परमात्मा है जो की नित्य विद्यमान है शाश्वत है अविनाशी है लेकिन हाँ ये है जरूर कि वो जब बहुत पूर्ण उदय होते हैं तब वो समझ में आता है तब ध्यान उभर जाता है परमात्मा को पकड़ता है परमात्मा का आश्रित होकर के रहता है ये जीवन का एक दूसरा रूप है अब उन दोनों रूपों को ये आगे यहाँ पे देखो एक बार फिर कहते हैं कहते हैं ये है कि गरल सिद्धारूप करिए मिताई कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति भगवान के शरण में आया कौशलपुर राजा भगवान की शरण में गया और उनकी जहाँ कृपा हुई तहा क्या होने लगता है कि गरल सुधा विष भी अमृत हो जाता है रिपु करहीं मिताई शत्रु भी मित्र बन जाते हैं गोपद सिंधु <coughs> और समुद्र जो है भारी समुद्र आर पार जिसको न कर पा वो भी गाय के खुर के बराबर हो गया जब चाहो तो छलांग लगा लो इधर उधर हो जाए वो तो कोई गाय के खुरभर का पानी भरा हुआ कोई बड़ा अथा थोड़ा होता है पारो गए और अनल फितलाई और अग्नि जो है वो ठंडी हो जाती है शीतल उसमें अग्नि में दाकता ताप जलाने की शक्ति भी रह जाती कहते हैं हे गरुड़ सुमेर रेणु समता ही उससे जो सुमेर पर्वत भी इतना भारी पर्वत है वो धूल करके बराबर हो जाता है राम कृपा कर ही जिस जो भगवान की शरण में गया और परमात्मा ने जिसके ऊपर कृपा करके देखी उसकी यह स्थितियां सब विपरीत स्थित पिछले स्थान पर कहीं इसके उल्टा कह कर के आए कहे कि जो परमात्मा को भूल करके ये समझता है कि विषयों में रह करके विषय जीवन जी करके कोई व्यक्ति उसको प्राप्त कर ले तो ऐसे व्यक्तियों के लिए परमात्मा से विमुख होने के कारण से उन्हीं के लिए ये सब बता बता दिया उल्टा करके उसको अमृत भी उसके लिए विष बन जाएगा उसके मित्र भी उसके शत्रु हो जाएंगे उसके जो है वो माता पिता जो कि समस्त कल्याण करने वाले वो भी शत्रुता का व्यवहार करेंगे ये पहले कहकर करके आए माने बिल्कुल एकदम से उलट जाता था। पर है सर परिस्थितियां ही उलट जाती हैं उसके साथ साथ दो प्रकार के जीवनों में जीवन का परिवर्तन इस प्रकार के एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत प्रकार इसलिए जो है ये है, कहने के तात्पर्य ये अब ये कथा जो है मानो काकभूष जी गरुड़ को सुना रहे हैं इसलिए संबोधना गरुड़ सुमेर रेणु समता ही गरुड़ जो है तो, तो बोल रहे हैं इसलिए ये काकभूषण जी का कथन है तो ये क्या समझना चाहिए काकभूषण भगवान के परम भक्त हैं और कितना कितना कल्प बीत जाते हैं कितने कितने बार भगवान के अवतार होते हैं हर अवतार में भगवान की लीला को देखते हैं ऐसे काकभूषुंड जी उनका अनुभव जीवन का जो है इतना दीर्घकालीन अनुभव भला खिसका होगा ऐसे अनुभवी वो कहते हैं कि है गरुण दरअसल में सबसे बात तो है एक पाठांतर भी है गरुड़ को कह दो अड़ा के जगह आकर दे गरु सुनेरु रेणु समता भारी बाणु पर्वत है गरु बने भारी वो भी के समान लिखा हो जाए न कहो गरुड़ कह दो गरु कह जो। तो इस प्रकार से देखते हैं ये कि जीवन के जो दो रूप है ये बहुत स्पष्ट होने चाहिए बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि किस जीवन की किस प्रकार की व्यवस्था में दुख है अशांतिया है और जीवन का कौन सा वो रूप है जहाँ शांति और विश्राम है वो वो स्थिति क्या है इसके बाद कहते हैं कि ये तो बात शिक्षा की बात हुई अब यहाँ तक जो है जो हनुमान जी द्वार पर पहुंचे और सत्संग हुआ हा? और सत्संग का सुख उसने वर्णन कर दिया फिर भगवान की कृपा की बात हो गई अब आगे कथा सुनो क्या हनुमान जी पर जो है नगरी में उसमें प्रवेश करके जैसे लंगिनी स्वीकृति दे दी वैसे ही ये भी चले गए अति लग रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुनर भगवाना बस हनुमान ने छोटा रूप धारण करके अभी लंगिनी तो बच गए थे लेकिन वहाँ तो तमाम निशाचर जगह जगह सभी जगह हैं, लेकिन वो सब उस समय रात्र में सो गए थे सब सड़कें खाली पड़ी हुई थी सब हाथी घोड़े सब अपने अपने स्थान में जा करके बंध गए थे और वहाँ पर कहीं कोई था नहीं लेकिन फिर भी हनुमान जी ने के रक्षक तो थे ही वो तो रात भर करा देते थे वो तो थे ही। उनसे बचते हुए हनुमान जी ने छोटा रूप धारण करके वह सुमित्र नगर में भीतर घुस गए और वो रक्षक रक्षक और दूसरे लोग थे वो कोई हनुमान जी को देख नहीं पाए और पैठानगर सुमेर भगवाना भगवान का स्मरण करते हुए कि वही भगवान ही हमको मार्ग दिखाएंगे उन्हीं की कृपा सब कार्य होगा ऐसे सोचते हुए भगवान का अब देखते बार बार कहते हैं कार्य भगवान के सेवा कार्य करते रहो लेकिन भगवान का याद ये कभी न लाओ मन में कि मैं कर रहा हूँ मैं करने वाला कुछ नहीं जो कुछ कराने वाली शक्ति जो है परमात्मा की है बस वही कर रही है उसी के द्वारा सारा सब कुछ चल रहा है अहंकार के विनाश करने के लिए कोई भी उपाय सोचो चाहे जैसे सोचो चाहे वेदांत की दृष्टि से सोचो चाहे भक्ति की दृष्टि से सोचो चाहे भगवान के ऊपर डाल करके छोड़ो किसी प्रकार से हो लेकिन अहंकार बिल्कुल ध्वस्त हो जाना चाहिए आम जैसी कोई वस्तु नहीं एक मत परमात्मा ही है बस वही सर्वत्र है उसके अतिरिक्त और कच्छ नहीं है चाहे अपने आप को परमात्मा से जोड़ करके एक कर लो चाहे अपने आप अहंकार का विनाश कर लो कुछ भी कर लो लेकिन बस परमात्मा मैं ही सब दिखाई दे और अहंकार नहीं उसके लिए कहते हैं बस निरअंकार होकर के हनुमान जी पर जो है भगवान का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश कर जाते हैं बैठा नगर मेरे भगवान मंदिर मंदिर प्रति करोधा मंदिर के मने भवन है भवन भवन जितने भी वहाँ नगर में जितने भी मकान थे सभी छपड़ कर करके सब हनुमान जी सब जगह झाके आये कहीं सब घर शोधा के मने खूब सावधानी से देखा कहा इस मकान में तो नहीं इस मकान में तो नहीं मकान तो बने वैसे संपाति ने बता दिया था कि अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठे हुए हैं तो यह हनुमान जी को मालूम था लेकिन एक तो हनुमान जी को ये नहीं मालूम था कि अशोक बन किधर है और एक अशोक ये अशोक बन में सीता जी हैं तो हो सकता है कि दिन में अशोक बन, तो बन में होंगी लेकिन अब रात हो गई तो कहा अशोक वन में होंगी अब कहीं होंगी किसी मकान में हुँ? तो सब जगह ढूंढते ढूंढते हनुमान जी जो है घर घर ढूंढते हुए फिरने लगे था तो कहते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहाँ तहा अगणित जो था हर भवन में दिखाई दिया कि ये निशाचर लोग बड़े शक्तिशाली निशाचर लोग दे। देखो हनुमान जी को जब भगवान ने भेजा तो सीता जी की खोज के लिए तो भेजा ही था लेकिन किसी किसी रामायण में इस, इस प्रकार का भी प्रसंग आता है कि हनुमान जी से ये भी कहा कि जब सीताजी को खोजना तो ये पता लगाना सीताजी को, को किसके अधीन है मैंने कौन सीता जी को ले गया है और वो कौन उनको छोड़ता नहीं है और ये भी देखना कि उसकी शक्ति कितनी है ये भी देखना कि उसके सहायक कितने हैं, ये सब बातें भी जो है, ये है देख करके आना तो दूत का कार्य जिस प्रकार से है उस प्रकार से हनुमान जी करें तुलसीदास जी ने ये सब यहाँ पर भगवान राम से कहलाया नहीं है लेकिन दूत कर्म तुलसीदास इनका हनुमान जी का है तो दूत का धर्म ही ये है कि जब वो गया है तो ये सब बातें पता लगा के मानो सीताजी हनुमान जी को मिल भी जाए और दूर से हम इस सीता जी सीताजी बैठी हूँ भाग्य बता देंगे क्या क्या तो ये दूध कर्म पूरा नहीं होगा दूध कर्म पूरे के माने सीता जी की पता लगावे सीता जी को आश्वासन भी दें और दूसरी बात ये कि वहां जितने राजा और जितने की उनकी प्रजा और सैनिक और शक्ति इतनी है उसका भी सबका पता लगावे और फिर उसकी सूचना पूरी सूचना दे जो कुछ भगवान पूछे तुमने वहां ऐसा क्या देखा और ऐसा क्या देखा कितने उसके रथ है कितने घोड़े हैं और कितने हाथी है कैसे पहलवान है कैसी सेना है कैसा क्या है जो कुछ भी पूछे सब बता सके सब युद्ध का काम पूरा तो हनुमान जी ने वो सब युक्त की कि सबको घर घर में देखा तो सीता जी को तो ढूंढे ढूंढा इसके बाद ये भी देखा कि हर घर में ये जो निशाचर हैं तो एक से एक पहलवान मल रहे हैं कहते हैं देखे जहां तहां अग्नि योद्धा योद्धा दिखाई दे सबके पास अस्त्र शस्त्र है सबके पास सब जो है ये शक्ति से शरीर से बड़े शक्तिशाली हैं ये सब हनुमान जी ने देखा और कहता है हैं कही सानन मंदिर माही ही और फिर हनुमान जी जो फिर रावण के मकान में महल में पहुंचे जाकर के और रावण को भी देखा रावण भी सो रहा है मंदिर देखा अति विचित्र कहीं जा तो सुना ही और रावण का महल तो बड़ा ही विचित्र था बड़ा सुंदर बना हुआ और उसने जितनी सम्पत्ति भौतिक हो सकती सब समेत समेत करके खूब स्वर्णमय मणियों से जड़ करके और बना करके बहुत सुंदर बना करके रखा हुआ था फिता कौन सुंदर बना ये सब बना करके मंदिर रखा था तो वो भी हनुमान जी ने देखा कि हां को देखो कितना रावण जो है शक्तिशाली है और कितना इसने सभी एकत्र किया धन संपत्ति कैसा सुंदर बनाया वो भी सब देखा उन्होंने और सैन्य ये देखा कपित ये भी देखा कि रावण स्वराज और ये भी देखा उस मंदिर भर में जहा जहाँ रावण का जितना बड़ा महल था उस समय देखा तो और, और भी निशाचरी स्त्रिया वगैरह जहाँ तहा सभी जगह वो भी होंगी उनको भी देखा होगा लेकिन मंदिर मऊ नदी के बैदे ही लेकिन वहां सीताजी कहीं किसी उसमें जो वो दिखाई नहीं दी किसी किसी भवन में सीता जी नहीं मिली रावण के भवन में भी सीता जी नहीं मिली तब वो जो है ये भवन एक पुनदीक सुहावा भवन एक पुनदीक सुहावा उसके बाद हनुमान जी जब ऐसे घर घर घर घर कूदते फिर रहे थे छत से छत से छत से छत तब उन्होंने देखा एक घर तो बड़ा सुंदर है अभी देखो रावण का घर देखा है बहुत सुंदर है लेकिन हनुमान जी को रावण के घर से भी सुंदर एक घर दिखाई दिया अब देखो यहाँ सुंदरता की परिभाषा बदल जाएगी अब ये कैसा सुंदर है तो देखो कहते हैं कि भवन एक पुनि सुहावा हरि मंदिर तहा भिन्न बना हुआ भगवान का भी एक मंदिर है मने हरि मंदिर मने जहाँ पर की पूजा के लिए भगवान को बैठाला गया था एक मकान है और मकान से लगा हुआ एक और मंदिर भी है लोग आज से अपने मकान बनवाते मकान के पास एक मंदिर भी बनवा दिया मकान के सामने बनवा दिया, मकान के बगल में बना लिया जहां जगह मिली मान लो पर्याप्त जगह है तो कुछ में अपने मकान बना लिया कुछ में एक मंदिर बना लिया तो ऐसे ही ये विभीषण का भवन है विभीषण इस में मकान में रहता है और बगल में एक मंदिर बनवाए हुए है तो मंदिर भी दिखाई दिया हुआ हरे मंदिर भिन्न बना हुआ भिन्न के माने घर के भीतर नहीं विभीषण चाहता तो अपने घर में ही मंदिर बना लेता तो वैसे पुरानी प्रथा इस प्रकार की है घर में जब मंदिर की बात आती है तो घर में वैसे भगवान की पूजा करने के लिए स्थल बनाया जा सकता है और बनाते ही लोग बाग अपने कोई न कोई एक भाग जहाँ पर मंदिर जैसा बना लेते हैं पूजा पाठ वहां पर करते हैं लेकिन जब प्रॉपर मंदिर बनाया जाता है वास्तव में तो घर के भीतर नहीं बनाते उसको घर के अलग रखते हैं जिससे कि घर में कभी कभी तो शुद्धता शुद्धता होती कोई मरा कोई जिया कोई पैदा हुआ कहीं कुछ हुआ तो सूतक लगते हैं तो उसमें फिर भगवान की पूजा नहीं हो पाती निरंतर भगवान की पूजा होती रहे इसलिए जो है मंदिर को घर से बाहर बनाते हैं तो इसी प्रकार से घर के बाहर मंदिर बना हुआ था विभीषण <स्थ> का और घर मंदिर से अलग ऐसा बनाया हुआ